ओम बोलेंगे लंबे शहर से ओम हो गया अड़तालीस कौन हो चलेगा सूत्र 48 बोलिए तत्र प्रज्ञा प्रज्ञा थोड़ी और व्यवस्था करनी पड़ेगी आप थोड़ा कुर्सी इधर सरकाएं आप थोड़ा इधर सर सामने दिखना चाहिए न अब अब ठीक है बस अब भले भाई थोड़ा और पीछे रहें हाँ बस सामने दिखना चाहिए ठीक है तो तत्र वहां तब कब जब निर्विचार का वह वैशारध्य हो जाए तब ठीक है तब रितंभरा प्रज्ञा तब रितंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है ये सम्रज्ञा समाधि का फल बतला रहा है सम्रज्ञा समाधि जो अंतिम ऊंची समाधि थी निर्विचार वो जब अच्छी तरह व्यक्ति उसमें कुशल हो जाता है तब उसको रितंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है रितंभरा का अर्थ है सत्य को धारण करने वाली अभी अभिभाषण में इसकी व्याख्या आई रही है तो ऐसी बुद्धि वो प्राप्त होती है व्यक्ति को कि वो सत्य को ही धारण करती है झूठ को नहीं पकड़ती उसको कोई लोभ लालच फुसला नहीं सकता की भाई चलो तुम ये तुम्ही स्वीकार लो, इतना पैसा ले लो इतना सम्मान ले लो इतनी सुविधा ले लो और ये को छोडो झूट का समाधान करो वी करेगा बडेसे बडा प्रलोभन भी व स्वीकार नाही करेगा और सत्य कोकड के रखेगा ॲसी बढ्या बुद्धी होती फल है, है। भाष्य बस्मिन समाहित, समाहित। चित तस्य चित या, प्रज्यां। या प्रज्यां। जायते ऋतंभरा ऋतंभरा संज्ञा संज्ञा तो इस भाष्य में कहते हैं तस्त चित्त उस समाहित चित्त वाले योगी की जिसका मन एकाग्र होगा समाधी लग्न अशी समाधी मे जस चित्र अच्छा स्थिर होगा निर्विचार मेसकी जो प्रज्ञा उत्पन्न होती हैकी बुद्धी बनती आहे बुद्धी का जो स्तर बनता हैसी रितंभरा यज्ञा होतीये ये नस काम है, है, <coughs> है रितमभरा विशेषता आगे बनवर्था च सत्यम एवं सत्यम एवकती विभर्ती तो सा वो जो प्रज्ञा होती है वो अनवर्था जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है इसको अनवर्था कहते हैं अर्थ के अनुकूल नाम होना जैसा गुण वैसा नाम तो गुण क्या है सत्य को धारण करना तो उसका नाम भी वैसा ही है. रितम भरा इसको खोला सत्यम एव विभरती रितम का अर्थ है सत्य और धृ भरने धातु है जिसका अर्थ है धारण करना तो सत्य को ही धारण करती है जोठ को धारण नहीं करती ऐसी बढ़िया बुद्धि होती न च विपर्यास विपर्यास ज्ञान गंधो, गंधो, गंधो अस्त विपर्यास मतलब विपर्य मिथ्या ज्ञान विपर्यास ज्ञान मिथ्या ज्ञान विपर्यास ज्ञान की वहां गंध भी नहीं होती इतना भी वो मिथ्या ज्ञान को नहीं पकड़ती इतना भी गंध मात्र भी नहीं आती ये मुहावरे की भाषा है इसको तो खुशबू भी नहीं आती इतनी तो वहां खुशबू भी नहीं आती गंध भी नहीं आती ये मुहावरे वाली भाषा मतलब थोड़ा भी वो झूठ को स्वीकार नहीं करता इतना शुद्ध उसका मन बुद्धि हो जाता तथा चोक्तम तथा ऐसा ही किसी आचार्य ने कहा है उसका ये उद्धरण देते हैं बचन ये भी श्लोक है इसको बोलेंगे गाकर आगमे नानुमाने न आगमे ध्यानाभ्यास रस रस त्रिधा प्रकल्प यन प्रम लोगम उत्तम आगमेन अनुमान आगम प्रमाण से शब्द प्रमाण से अनुमान अनुमान प्रमाण सभ्यास रस इसका अर्थ करत्यक्ष प्रमाण सीन प्रमाण है मुख्य मुख्य अपने योगदर्शन में तीन ही बताया तो आगम हो गया शब्द प्रमाण अनुमान हो गया दूसरा अनुमान प्रमाण और ध्यान अभ्यास रस अर्थात प्रत्यक्ष ये समाधि वाला ध्यान का अभ्यास करते करते जो उसका सार निकला वो प्रत्यक्ष हुआ समाधि में उस प्रत्यक्ष प्रमाण से तो तीनों प्रमाणों से त्रिधा तीनों प्रकार से बहुत अच्छे शाबाश प्रकल्पयन प्रज्ञ प्रज्ञा का विकास करते हुए बुद्धि का विकास करते हुए तीनों परमाणों की सहायता से उत्तम योगम लभते उत्तम योग को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है ऊंचे योग को प्राप्त हो जाता है और उसकी बुद्धि बहुत बढ़िया होती है रितंभरा उसका नाम होता है यह इसका फल हो गया आप अगले सूत्रों में बताएंगे इसका क्या प्रयोजन है असंप्रज्ञात समाधि का फल बता ये सम्रज्ञात का अभी सम्प्रज्ञात का चल रहा है निर्विचार समाधि सम्प्रज्ञात है और ये इसका फल बदला रहा है अभी असंप्रज्ञात आ गया आने वाली है उसका फल भी बताएंगे बस दो तीन सूत्र बचे इसमें आ जाएगा अगला सूत्र है उनचास इसकी भूमिका सा पुनः सा पुनः सूत्र श्रोतानुमान श्रोतानुमान प्रज्ञाभ्याम प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया अन्य विषया विशेषार्थत्वा विशेशार्थत तो कहते हैं सा पुनः वो जो रितंभरा प्रज्ञा है वो कैसी है उसके बारे में सूत्र कहता है श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय श्रुत शब्द प्रमाण और अनुमान अनुमान प्रमाण तो जो श्रुत प्रज्ञा है और अनुमान प्रज्ञा है इन दोनों से अन्य विषया वो भिन्न विषय वाली है शब्द प्रमाण से वस्तु का ज्ञान थोड़ा सा होता है अनुमान प्रमाण से भी थोड़ा सा होता है. धुआ देखकर हमने अनुमान लगाया कि आग लागी बस इतना ही पता चलता आग लागे कैसी, कितनी लंबी चौडी कितना नुकसान करेगी कितना उसको बुझाने ताकद चो सब पता नाही चलता बस मोठा मोठा ज्ञान होता की धुआ दिखराय तो आग लागे और शब्द प्रमाण से किसीने कहद्या कि साहेब आज तो हां दिल्ली के एक इलाके मे झुग्गिओ मे आग लागे तो शब्द प्रमाण थोड़ा ही पता चलता हा आग लागेल परत नुकसान हुआ वतिय यहा पर रमरा की बाहेर श्रुत प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा विषय विशे वली विशेषार्थत्वा प्रत्यक्ष विषय विशे वली रितंबरा येते प्रत्यक्ष करतीये औरका विशेष प्रयोजन है विशेष अर्थत्वा विशेष प्रयोजन वली होण्या है विशेष प्रयोजन वस्तु का पूरा पूरा स्पष्ट ज्ञान कराना यह इसका प्रयोजन है इसलिए शब्द प्रमाण से उतना स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा अनुमान प्रमाण से उतना स्पष्ट नहीं होगा जितना इससे होगा ये क्योंकि प्रत्यक्ष विषय वाली है इसलिए बढ़िया स्पष्ट ज्ञान कराती है बोलिए स्पष्ट की परिभाषा है जैसे आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं। ये है स्पष्ट स्पष्ट है न शिष्य मी अपनी शकल देखो सबकुस साफ दिनुष्य जित स्तर है मनुष्य का जित वकता है हिस बिलकुल साफ दिखता अब जे आपली आख चे सारी चिजे साफ दिली भ्रांती नाही कोण संशय नाही येत जो जो चिजे रक्ती बिलकुल साफ सुथरी क्लिअर दिखरे बस ॲस ही स्पष्ट होता ये प्रत्यक्ष समाधी में जो रितंभरा का स्तर आयोग वी प्रत्यक्ष साफ साफ दिसा प्रकृती ॲसि संसार मे दुःख भरे पडे सारा साफ दि हे है जगत हे है मो प्राप्त करणारे ईश्वर सबसे उत्तम है ठीक आहे सारी बाल साफ दिखेगे वाद चलता हा वाद चलता बातीयोजन और कुछ रहे रहे या नहीं बहुत अंतर नाही आहे केवळ विषय का अंतर है असतवाला ईश्वर कोख्य पकडता येते जीव और प्रकृती मुख्य पकडता ईश्वर गौण होता ईश्वर गौण होता मुख्य जीवर प्रकृती राहते समृद्धा वॉेत मे असत वाले मे ईश्वर होता वब्जेक्ट का डिफरेन्स है विषय का भय केवळ बुद्धि के पकडण्या स्तर तो एक जैसा है ये वाला भी सत्य को ही पकड़ता है असमृद्धियां वाला भी सत्य को ही पकड़ता है उसमें कोई अंतर नहीं है केवल विषय बिन्दु में नहीं है वो हो सकती है, है। किसी ने लंबा अभ्यास किया किसी ने थोड़ा कम किया अभी ये एक पचास साल से कर रहा है एक तीस साल से कर रहा है तो ये काल का अंतर तो रहेगा उसके कारण अनुभव में योग्यता में थोड़ा अंतर हो सकता है कुछ चीजों में अंतर हो सकता है. मूल विषय में अंतर नहीं होगा मूल विषय तो दोनों का एक जैसा होगा प्रकृती दुःखदायक आहे ईश्वर सुखदायक जीव न्यूट्रल है ना, सुखी है, ना दुखी है। मूल रूपसेख आहे ना, ना दुःख और प्रकृती के पीछे जितना जायगे दुःख मिळेगा और ईश्वर के पीछे जितना जायगे वख मिगा मूल सिद्धांत मे टाव नाही दोन का एक जैसा होगा जैसे गणित सबलोगो का एक जैसा भारत जाऊ चीन मे रूस मे जापान अमेरिका मेव गणित सबका एक जैसा है। उसमें तो कोई अंतर नहीं है, रूस वालों वॉडी भारत वालों से अलग तर नाही गणित एक जैसा ही वेगवेगळ्या गणित के हिसं प्रकृती दुःखदायक ईश्वर सुखदायक और जीव न्यूट्रल जे गणित की तर चलता होता व सबका एक जैसा होता बाकी हे भिन्न भिन्न संप्रदाय वॉेत संक्रांती मे व को जीव कोही ब्रह्म मार रे कोण जगत को ब्रह्म मान रहेब भ्रांत वेचारे ना शास्त्र को पढ पाय ठीक तर नाईक अभ्यास किया तो वो तो बिचारे स्वयं भटके दुसरं कोटका राहत नाही आहे यातो वैदिक लोगो की बा वेद पडते दर्शन पढते उपनिषद पडते जनको सत्य हात मे आय ईमांदारी जिने वैराग्य प्राप्त किया पूरी मेहनत कर ठीक समाधी लगाई उन्का गणित सब का एक जैसा होगा उसमें अंतर नाही होय चलिए आगे भाष्य पडते श्रुतम आगम, आगम विज्ञान आगम विज्ञान तत् सामान्य विषयम तत् समान्य विषय तो श्रुतम का अर्थ जो आगम का ज्ञान है आगम प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त होता व समान्य विषय वाला आहे पुस्तक पढली जापान एक देश आहेसमें टोकियो राजधानी इतन लोक राहते इतके कारखाने इतनी फॅक्ट्रिया इतन लोक राहते बस होगा समान्य ज्ञान होगा शब्द प्रमाण सी आगमेन, आगमेन शक्यो शक्यो विशेषो विशेष अभिधातुम आगम प्रमाण सथन नाही किया जा सकता। वस्तु का विशेष स्वरूप नहीं समझाया जा सकता शब्द प्रमाण सुड खा लिया कितीने पूर्ण गुड कॅसा लगा आप मीठा क्या मीठा कने चे स्वाद समज मे आ गया? नहीं समझ में नहीं आया कुछ और बताऊ आप कहेंगे बहुत स्वादिष्ट क्या इतना कहने से गुड़ का स्वाद समझ में आएगा नहीं आए मीठा कहेंगे स्वादिष्ट कहेंगे अच्छा कहेंगे उत्तम कहेंगे कुछ भी कहेंगे ये सब कहने से गुड़ का स्वाद समझ में नहीं आएगा इसलिए कहा शब्द प्रमाण से कोई वस्तु का विशेष स्वरूप नहीं बताया जा सकता सामान्य ज्ञान हो सकता है मीठा है बढ़िया है स्वादिष्ट है बस इतना ही कह सकते हैं है। वो शब्दों से हम गुणतर टेस्ट नहीं करा सकते उसका स्वाद नहीं समझा सकते इसलिए का वो सामान्य ज्ञान ही होता है शब्द प्रमाण से प्रश्न कस्मात, कस्मात। न ही विशेषेण कृत संकेत शब्द शब्द में सामर्थ्य ही, ही, ही नहीं वो विशेष रूप से संकेत नहीं सकता, करता ही नहीं, बहुत थोडा सामर्थ्य ये छोटा बच्चा ये पचा किलो भार उठालेगा नहीं उठा सकता शक्ती नहीं है, ना ऐसे प्रमाण मे इतकी शक्ती नाही आहे की वस्तु का विशेष ज्ञान करुमान समान्य विषयमेव समान्य विषय ॲसेही जो अनुमान प्रमाण है वोबी समन्य विषय वाला व्होबान्य ज्ञान करेग जे बघता धुआ देखकर इतनाही पता चलेगा आग लागे ज्यादा पता नाही चलेग एक बच्च कोनुन को किया इसका कोई पिताजी होगा बस इतना कौन पिताजी कॅसा है, है कितांना लबा चौडा क्या गुणकर कुठ नाही पता चले बस इतका समान्य ज्ञान होगा की कोस पिताजी है समन्य ज्ञान है हनुमानसे विशेष नाही होता जैसे एक एक उदाहरण भाष्यकार देते हैं यत्र प्राप्ति ही Yistra प्राप्ति तत्र, तत्र गति ही यत्र न यत्र प्राप्ति तत्र न गति तीति उत्तम ये बात पहले भी कही थी जहां पर किसी वस्तु की देशांतर प्राप्ति है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पहुंच गई सुबह आपने एक व्यक्ति को बम्बई में देखा शाम को उसको पूना में देखा स्थान बदल गया गेका प्राप्ती एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना। तो जहा कोई वस्तु एक स्थानसे दूसरे स्थान परिचातुमान करतेसती कि बिना गती किये बंबई से पुन न पहच सकते वै है? हैदराबाद है मे चार मीनार चार मीनार चार मीनार को हैदराबाद मेखा और फिर अगले दिन आपल्या दिल्ली में उसको मेको की कोशिश की व्हा नहीं दिखाई व हैदराबाद नाही दिनारो स्थान बदलतीस कारण चार मीनार नाही चलतीसकी देशांतर प्राप्ती नाही आहे दूसरे स्थान पर नाही जाही वही की वही खडी गती नाही पर मनुष्य को एक स्थान परि दुसरे स्थान परिणा गती करता चलता फिरता तो ये अनुमान हैस व्यक्ती कोम्बई से पु तक आते हुए हम्म च देखा हो कब चला कब पहचा कॅसे आयां आया, आया टेन में आया फ्लाइट मे आया, आयाुनी देखा अनुमानसे इतना ज्ञान होगा की गती कर गती बंबई से पुन पहच सकता ऐसे मोठासा अनुमान होगा तो ये अनुमान इसी चर्चा पहिले आ चुकी हैर कहते अनुमानु समान्य कुक संघारहामान से समान्य ज्ञान होता बताइए तस्मात श्रुत अनुमान श्रुत अनुमान विषयों विषय न कश्चिद अस्थिति इसलिए श्रुत और अनुमान का जो विषय होता है वो कोई विशेष नहीं होता सामान्य नहीं होता सामान्य ज्ञान होता है कोई विशेष ज्ञान नहीं होता जबकि इस रितंबरा प्रज्ञा से विशेष होता है ये उससे भिन्न का है इसकी इस विशेष प्रयोजन है वस्तु का विशेष स्वरूप बतलना आगे बढ न अशा सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट वस्तुनो लोक प्रत्यक्षेण लोक प्रत्यक्ष ग्रहण अब ये प्रत्यक्ष की बात बाहे भाष्यकार कहते अस वस्तुनो हे वस्तुनो का विशेषण असूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट वस्तूनो यो सूक्ष्म पदार्थ है, है। तनमात्रा इंद्रिया मन बुद्धि हे सूक्ष्म पदार्थ है अस का कहते लोक प्रत्यक्षेण ग्रहणम न वस्ती तिस आंखे तो दि क्योक आंख की बहुत थोडी सीमा आहे मोठे मोठे पदार्थही दिखते आंखे सूक्ष्म जर आखे दिखते नाही ठीके अ दो शब्द और भी हैं इसमें, व्यवहित और विकृष्ट व्यवहित व्यवहित का मतलबी पीछे छुपादे छुपा हुआ, हुआ कोई भी चीज, किसी में हुई, हुई हो उसको व्यवहित कहते व्यवधान सेयुक्त पर्दे से, दीवार ढकी हुई तो यहा भाष्यकार की दीवार जो पीछे छुपी हुई वस्तु आहे देख नाही पा तनमादी सूक्ष्म वस्तु आहे देख पा और विप्रकृष्ट यहां से लंडन में इतनी दूर दिल्ली पूना से दिल्ली बहुत दूर है, तो इतनी दूर की सीधी तो आंख से दिखती नहीं तो ऐसी जो चीजें हैं जो बहुत दूर हैं, सीधी नहीं दिखती आंख से या छुपी हुई हैं पर्दे के पीछे दीवार के पीछे उनको आंख से नहीं देख सकते तो ये दो चीजें अभी हमारे लिए विचार कोटि में इस पर हमारा पूरा निर्णय नहीं हो पाया कि यहां पूना में बैठ के व्यक्ति दिल्ली और लंडन की बातें भी जान सकता और वो भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष की चर्चा आहे रितंबरा ज्यात प्रत्यक्ष कराने वाली है तो व्यक्ति पूना में बैठकर और ऐसे समाधी लगाय और लंडन की लोकसभा मेखे वैद्य राज्यसभा मे क्या हो है? क्या दिल्ली कनॉटलेस मे क्या हो, है? के में क्या हो है? बैठ के, बंद करधी लगाय और वनले अभि पर, परिक्षा कोठी रखा लिहिन सूक्ष्म वली जो बाबत येते स्वीकार आहे अब तो सारी समाधियों में यही चलती आई कि इन सूक्ष्म तत्वों का व्यक्ति प्रत्यक्ष करता और प्रत्यक्ष करके उसको बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान होता स्फुटा प्रज्ञालों लोका। तो चलो अब ये रितंबरा प्रज्ञा के बारे में ये कह रहे हैं कि इस रितंबरा प्रज्ञा से सूक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है क्योंकि आंख से तो संभव नहीं है आंख की तो इतनी क्षमता नहीं है कि ऐसे सूक्ष्म तत्वों को वो जान ले तो सूक्ष्म वाला तो हमें स्वीकार है इतना हम ले लेते हैं आगे बढ़ेंगे न च विशेष अप्रमाणक अप्रमाणक अभावो अस्थि और अस्य अस् ये जो विशेष वस्तु है तन्मात्रा बुद्धि मन इंद्रिया इन विशेष पदार्थों का जो कि अप्रमाणक जो कि स्थूल आंख से नहीं दिख रही बाह्य प्रत्यक्ष से जिसका ज्ञान नहीं हो रहा प्रत्यक्ष प्रमाण से इसलिए अप्रमाणक अस्य अप्रमाणिक से अभाव भी नास्ती इसका अभाव भी नहीं अस्तित्व तो है इंद्रियों का मन का बुद्धि का तन्मात्राओं का अस्तित्व भी है और आख से दिखनी गई तो फिर कैसे ज्ञान होगा तो कहते हैं अस्य समाधि प्रज्ञा निर्ग्राहधि प्रज्ञा निर्ग्राह सविशेषोष वो समाधि प्रज्ञा से ही जाना जाएगा तन्मात्रा आदि मन बुद्धि इंद्रिया ये तो येते से ही जाना जाएगा और कोई चारा नहीं भूत गतोवा पुरुष गतोवा पुरुषगत होत चो सूक्ष्मभूत हो तनवात्राय होिया हो मन हो बुद्धी हो अहंकार हो ये सारी चीजें हो प्राकृतिक चे मदत चले जरा हा तो भूत सूक्ष्म गतो वा भौतिक सूक्ष्म पदार्थ हो तनमात्रा और मन बुद्धि इंद्रिया तक और पुरुष गतो वा जीवा जीवात्मा तक आग्या या संप्रज्ञा समाधी पुरुष का तीवात्माक की सूक्ष्म वस्तुएस रितंबरा प्रज्ञा से प्रत्यक्ष होयेंगी उनके बारेमेंट बिलकुल साफ साफ ठीक ठिक ज्ञान होयमेंट कोण समस्या नाही आयुंगा तस्मात, तस्मात। श्रुत श्रुत अनुमान अनुमान प्रज्ञाभ्याम प्रज्ञा अन्य विषया अन्य विषया सा प्रज्ञा सा विशेषाथत्व इति इसलिए श्रुत और अनुमान ज्ञानों से भिन्न विषय वाली है श्रुत और अनुमान यानी शब्द और अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान होता है उससे ये भिन्न विषय वाली है प्रत्यक्ष विषय वाली है सा प्रज्ञा ये रितंबरा प्रज्ञा विशेषार्थत्व विशेष प्रयोजन वाली होने से विशेष प्रयोजन वस्तु का बढ़िया स्पष्ट ज्ञान कराना ये इसका प्रयोजन जो कि शब्द प्रमाण से संभव नहीं है अनुमान से भी संभव नहीं है चलिए ये भी हो गया अब आगे बढ़ते हैं पचास की भूमिका समाधि प्रज्ञा प्रतिलंभे प्रतिलबे योगिना प्रज्ञाकृत संस्कारो संस्कार नवो नवो नव जायत अब कहते हैं कि समाधि प्रज्ञा जो रितंबरा प्रज्ञा समाधि से प्राप्त हुई प्रतिलंबे प्राप्त होने पर रितंबरा प्रज्ञा प्राप्त होने पर योगिना उस योगी का प्रज्ञाकृत संस्कार उस प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार होगा नवो नवो जाए थे वो नया नया संस्कार उत्पन्न होगा ठीक है नए नए संस्कार उससे बनते जाएंगे तो वो क्या करेंगे संस्कार जो रितंबरा प्रज्ञा वाले होंगे वो क्या करेंगे उसका उत्तर अगले सूत्र में है सूत्र पचास बोलिए तज संस्कारों संस्कारो अन्य संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी प्रतिबंधी ये संस्कार क्या करेंगे तज्जह संस्कार उस रितंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार वो नए नए संस्कार हर मिनट में हर सेकेंड में नए नए संस्कार बनते जाएंगे और वो संस्कार क्योंकि आध्यात्मिक होंगे वो अन्य संस्कारों का प्रतिबंध करेंगे लौकिक संस्कारों का भोग के संस्कारों का अविद्या के रागद्वेश के लौकिक संस्कारों का वो प्रतिबंध करेंगे उनको रोकेंगे उनकी शक्ति को नष्ट करेंगे उनका विनाश करेंगे दोनों में विरोध है आपस में टकराव हो। ये आध्यात्मिक संस्कार होंगे और वो अविद्या के राग द्वेष के लौकिक संस्कार है तो ये आध्यात्मिक संस्कार लौकिक संस्कारों को मारेंगे ये लाभ होगा उस तो फिर व्यक्ति मोक्ष की तरफ और आगे चलेगा उसको पूरी दुनिया साफ समझ में आएगी दुख हमे व सर्वम विवेक उसको सब दुनिया में दुखी दुख समझ में आएगा भाष्यम समाधि प्रज्ञा प्रभव समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कारो, संस्कारो विद्थान संस्कार, विद्थान विद्थान संस्कार संस्कार संस्कार आशयम आशयम बाधते समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार वो इतंबरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न होगा वो संस्कार क्या करेगा व्यत्थान संस्कार आशयम लौकिक संस्कारों के समुदाय को आशय समुदाय भंडार व्यत्थान वन सांसारिक ठीक है जो सांसारिक संस्कारों का भंडार है उसको बाधते उसको मारेगा उसका विरोध करेगा उसका विनाश करेगा नाश, नाश करेगा ये काम करेगा व्युत्थान संस्कार अभिभातान संस्कार तत्प्रभवात प्रत्यय प्रत्यय न भवंती अब कहते हैं व्युत्थान संस्कारों के अभिभव हो जाने से दब जाने से ये व्युत्थान संस्कारों को दबाएंगे जो रितंबरा वाले संस्कार हैं ये लौकिक संस्कारों को दबाएंगे और उन लौकिक संस्कारों के दब जाने से तत्प्रभा उनसे उत्पन्न होने वाले लौकिक संस्कारों से उत्पन्न होने वाली प्रत्यय वृत्तियां न भवनती फिर वृत्तियां पैदा नहीं होंगी जो लौकिक संस्कारों से राग द्वेश से जो दिन भर वृत्तियां पैदा होती रहती थी अब वो नहीं होंगी ठीक है प्रत्यय निरोधे प्रत्यय निरोधित समाधिर समाधिर उपतिष्ठ उपतिष्ठित उन वृत्तियों के रुक जाने पर समाधि उत्पन्न हो जाएगी समाधि की स्थिति शुरू हो जाएगी तो बहुत अच्छा सिस्टम है बढ़िया व्यवस्था बता रहे हैं के रितंभरा वाले संस्कार लौकिक संस्कारों को दबाएंगे उनके दब जाने से वृत्तियां नहीं उठेंगी वृत्तियों के दब जाने से समाधि शुरू हो जाएगी बिल्कुल गणित वाला हिसाब फिर क्या होगा ततः समाधि जा प्रज्ञा तो जो समाधि उत्पन्न हुई उस समाधि से फिर प्रज्ञा उत्पन्न होगी वह उसका फल तथ प्रजता प्रज्ञाकृत संस्कारा संस्कार फिर समाधी मे जो प्रज्ञा हुई नये नये संस्कार बने समाधी चे संस्कार संस्कार चे समाधी समाधी चे संस्कार संस्कार चे समाधी य चक्र चलता जे लौकिक व्यवहार मे वृत्तिओ संस्कार संस्कार चे वृत्तिया एव वृत्ती संस्कार चक्र अनिशम आवर्त व दिन भर चलता ही राहता वृत्ती और संस्कार का चक्र तो लोकिक का व्यक्ती का वृत्ती और संस्कार चक्कर चलता प्रज्ञा और संस्कार चक्कर चलता समाधी से प्रज्ञा और प्रज्ञा नये नये संस्कारो से फिर नयी प्रज्ञा और नये संस्कार तो दोन का चक्कर चलता राहता इस दुनिया मेर कुठे नाही सब चक्कर चलता राहता हमको देखना कोणसे चक्कर मे फे अच्छे वेळे मे या खराब वेळ मे है आध्यात्मिक चक्कर मे घुसे या लौकिक चक्र में हमको यह सोचना और देखना है तो शास्त्र कहता है लौकिक चक्र से बचो और आध्यात्मिक चक्र में घुसो जब तक दुनिया में किसी न किसी चक्र में तो घूमना ही पड़ेगा तो आध्यात्मिक वाले में जाओ फिर आगे कहते हैं संस्कारा इति नवो नव संस्कार आशय संस्कार आशय जाए थे इस तरह से नए नए संस्कारों का भंडार उत्पन्न होता जाता नये नये संस्कार होते जाब ढेरो संस्कार बन जामिक ततश्च प्रज्ञा प्रज्ञा ततश संस्कार बस वही चक्र चलताहता फेर प्रज्ञा औरसे फेर संस्कार संस्कार प्रज्ञा कस संस्कार चक्र बराबर चलता फिर आगे कहते कथम असौ संस्काराशय संस्कार आशया। आशया। चित्तम साधिकारम साधिकार न कर तो असौ संस्काराशय वो जो संस्कारों का भंडार है जो नए नए संस्कार बन रहे <coughs> परितंबरा प्रज्ञा वाले जो नये नए संस्कार बन रहे हैं ये संस्कार समुदाय चित्तम साधिकारम कथम न करती चित्त को साधिकार क्यों नहीं बनाएगा साधिकार का मतलब है जिस चित्त पर भोगों का अधिकार है दबाव है प्रेशर है जो भोगों की प्रवृत्तियां चित्त को संसार की ओर घसीट ले जाती है। ये है गुणाधिकार या गुणाधिकार कहलाता है गुणों का अधिकार दबाव प्रेशर जे गुण रजोगुण तमोगुण का दबा होता है, तो चित्त संसार की ओर घिसटता लोग कहते हैं, साहेब क्या करें? हमारा मन नहीं मानता, मन हमारे कंट्रोल में मे इंद्रिया हमारे नियंत्रण मे है गुणाधिकार उसर दबाव हो, प्रेशर भोगो कास्तुस खिचले जाती संसारकी वस्तु खिंच ल जाती भोगो मे साधिकार चित्त जिस चित्र पर भोगों का दबाव है या गुणों का दबाव है वो है साधिकार अब ये जो संस्कार है समाधि वाले रिकम्बरा वाले ये उनका विरोध करेंगे क्योंकि ये अध्यात्म वाले हैं वो जो भोगों की प्रवृति है उसका विनाश करेंगे तो यहां प्रश्न उठाया कि ये साधिकार क्यों नहीं करेंगे ये संस्कार उसके अधिकार का विनाश क्यों करेंगे ये संस्कार भोगों की प्रवृत्ति का नाश क्यों करेंगे उत्तर देते हैं ना, ना प्रज्ञाता संस्कारा संस्कार क्ले क्षय क्लेशय हेतु चित्त अधिकारशिष्टिष्ट क्या ते प्रज्ञा संस्कारा वे प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार जो ऋतंबरा से उत्पन्न हुए संस्कार क्लश क्षय हेतुत्वा स्वभाव ही ॲसा स्वरूप ही ॲसा क्लशो का विनाश करणे वॉेत अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश जो भी हैं ये इनके विनाशक हैं इसमें ऊचा ज्ञान है तत्व ज्ञान हैर वविद्या इससे विरोधी हैल नयम आहे संसार में जो विरोधी होते आपसमेंट एक दूसरेसे लढते एक दूसरे का विनाश करते वेद मे लिखा आहे अग्निर हिमत भेषे जाऊ थंड लग री तो आग जला इला ठीक लगेच आग जला अग्नि का नाश कर देगी उसका विरोधी तत्व बेशक दवाईस इलाज कर थंडप काम करो थंड लगे तो गर्मी काम करो दोन एक दूसरे के विरोधी तत्व एक दूसरे के विनाशके क्यकि प्रज्ञा वारे संस्कार तत्वज्ञान वले संस्कार इसलिए क्लेशों का क्षय करने वाले क्लेशों का विनाश करने वाले अविद्यागवेश सबके विनाशक हैं इस कारण से चित्तम अधिकार विशिष्टम न कुरंती इसलिए चित्त को साधिकार नहीं बनायेंगे अधिकार से रहित बनाएंगे शुद्ध करेंगे इसको भी मोक्ष की ओर ले जाएंगे बढ़िया साफ सुथरा बनाएंगे भोगों से दूर ले जाएंगे और तत्वज्ञान और वैराग्य और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाएंगे इसलिए वो चित्त को साधिकार नहीं करते चित्तम ही स्व कार्याद स्व ते वे संस्कार चित्तम चित्त को स्व कार्या से अवसाधयती दूर ले जाते हैं अवसान कर देते हैं उसके कार्य की समाप्ति कर देते हैं बस तुम्हारा काम खत्म अब तुम इधर चलो चित्त का क्या काम था भोग करवाना भोग और अपवर्ग दो की प्राप्ति कराना चित्त का प्रयोजन था अबतना तत्व ज्ञान होगा इसकी सहायता सेवा भोग भी कम्प्लीट होगा और अपवर्गी समज मे आधर कुठ नाही रखा आपण मोक्ष मे चलो तर चित्त से जो जो उपलब्ध करीती कम्प्लीट होईल इलि वे संस्कार चित्त कोणा कार्य छुट्टी दिला देते। बस जाऊ तुम्हारा काम पूरा होगा जाऊ छट्टी ख्याती पर्यावसानम चित्त चष्टी मी ती चित्त चष्टी तो चित्त का क्या कार्य है उसकी सीमा क्या है कब तक वो काम करेगा वो लिमिट बताइए ख्याति पर्यावसानम ख्या तत्वज्ञान विवेक ख्याति जब विवेक ख्याति हो जाए बस यहां पर आगे काम समाप्त पर्यावसानम समाप्ति चित्त की चेष्टाओं की समाप्ति यहां पर हो जाती है जब तत्वज्ञान हो जाए व्यक्ति को जब तत्वज्ञान हो गया फिर क्यों भागेगा भोग की तरफ समझ में आ गया है? संसार दुखदायेगा फिर क्यों भागना कोई दुख की ओर भागदाय क्या दुख से तो वापस भागते हैं दूर भागते हैं दुख की तरफ कोई नहीं बढ़ता तो जब समझ में आ गया संसार में दुख है तो वापस भागेगा और चित्त की जो चेष्टाएं थी वो यहां समाप्त हो जाएंगे तो ये तत्व ज्ञान के संस्कार उन अविद्या आदि क्लेशों के विनाशक होने से चित्त को साधिकार नहीं बनाते बल्कि अधिकार से रहित करते हैं अधिकार से मुक्त करते हैं उसको वैराग्य और मोक्ष की तरफ ले जाते तो ये बहुत अच्छा रोल है इन संस्कारों का जो कि वितंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुए थे तो प्रगति होते होते कहां तक पहुंच गई सम्रज्ञा समाधि हो गई रिकम्भरा प्रज्ञा हो गई उससे अच्छे अच्छे संस्कार बन गए उन संस्कारों ने लौकिक संस्कारों को दबा दिया पर्याप्त दबा दिया कमजोर कर दिया पर नष्ट नहीं कर पाए पूरी जान नहीं निकली अभी थोड़े से दोश जैसे हो गए कमजोर हो गए पिट पिट के अभी मरे नहीं अब मारने का काम अगला सूत्र करेगा अब चलिए अगले सूत्र में अंतिम इस बात का इक्यावन किंचवती भवति अब ये भूमिका में प्रश्न उठाया भाई इस रितंबरा से जो संस्कार बने अब आगे इसका क्या होगा आगे, आगे क्या होगा आगे प्रगति कैसी होगी इसका आगे रिजल्ट क्या आएगा वो बताइए तो अगला सूत्र बताता है बोलिए तस्यापी सी निरोधे निरोधे सर्व निरोधार्थ सर्वनिरोधा निर्बीज समाधि निर्बीज समाधि अब आई निर्बीज समाधि पहले थी स बीज पहले सभी समाधि आई थी बताई थी न चार तरह की सभी समाधि सवितर्का निर्वितर्का सविचारा निर्विचारा ये सारी सब थी तो बीज मतलब कारण पुनर्जन्म का कारण वो क्या था अविद्या जबत अविध्या, जब अविध्या रेगी तबत पुनर्जन होता यनर्जनम पुनर का कारण बीज अविद्या और अमाधी मे निर्बीज यहा आीज मरेगा अविध्या यहा आके नष्ट होस्कारोने जो रितंबरा से उत्पन्न संस्कार ते बढयावाले इतना तो कर दिया कि इन बुरे बुरे संस्कारो को मार मार के पीट पीट के अधमरा तो कर दिया। बेहोश कर दिया पर पूरी जान नहीं निकली अब ये पूरी जान यहां निकलेगी उसकी तो सूत्र कहता है तस्यापी निरोध उस संस्कार को भी रोक दो उसको भी छोड़ो और आगे चलो सर्व सर्वनिरोधात् सब रोक दो संप्रज्ञात वाले सारे टॉपिक्स रोक दो और असंप्रज्ञात में एंट्री करो अब ये असंप्रज्ञात समाधि आई तो पिछले सारे कार्यक्रम बंद कर दो प्रकृती का विषय जीवात्मा का विषय व सब पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, अब ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश करो असंप्रज्ञा समाधी में प्रवेश करो और फिर वो निर्वी समाधी बनेगी और यहां आकर के अविद्या मारी जायगी येते बीज खतम होगा जो बार बार जनमेने बीज अविद्या या आकडे नष्ट होस या नष्ट होयगा और मोक्ष होय जी क्लिअर कट गाईडला बिलकुल पण बिलकुल पता चल देखे संप्रज्ञा का विषय सारे क्लिअर है।, है, है, है।, है कि तनमा का प्रत्यक्ष करिओ का कर मन बुद्धी आई फे जीवात्मा आग ऑब्जेक्ट तो समने दिखी रहा सेक्शन क्लिअर है अभि मीज का अनुभव करुभव करी बुद्धी का स्तर कित अच्छा होुद्ध हो साफ सुथरा मन इतना साफ हो जाता होता व सच्चाई कोकडता बुद्धी जो है वो सच्चाई कोहण करत आहे जे बस लोभ ललच वच नाही कोण चीज फिसला नाही सकती व्हा सी कोकडता सत्य कोही बैशा मिळाशतो पता लागता आयडिया आता मी एक उदाहरण देता हूं। बहुत लोकताहता हा शायद पहिले या सुना होणे लोक कहते हैं जी ये कैसे पता चलता है कि अब हमारा मोक्ष होगा की नहीं होगा ये कैसे पता चलता है? हमारा अगला जनम होगा की नहीं होगा हो ये पता चल कैसे पता पता बिकुल पता चलता व्यक्ती कोरा समज में आता की अबे मेरा आखरी जनम जनम नाही होगा अर मेरा मोक्ष होयगा पता जायगा कॅसे पता चलेगा तस उदाहरण देता मे पूता हा आपण भूख लगती आहे जे धूप लगतीये पता चलता है। अच्छा फिर आपार रोटी खाते हैं। तो दो रोटी आपको पता चलता है, आपली और खानी खी चलता है। फिर एक और खाली फिर भी पता चलता है, एक और खी फिर चौथी भी खाली फिर पता चलता है अब और खी की नाही खाली अब और नाही खानी पता चलता है, देखो, सब कुछ पता चलरा अभी दो खाई है अभी एक और खानी है अभी एक और खी बस अतनी खानी किती नाही खाली सब पलता जे भूख का पता चलता भूख लग रे खाना खाऊ कितना खाय सब समज मे आता है। जब पेट भर जाता है, तो समज मे आता है, अब नाही खाना है ॲसेही जबत संसार का सुख भोगने की इच्छा मन मे अगर आपोज करेगे ढूढेंगे आपलेगा अभि मेरा मन मे सारिक सुख की इच्छा है पता चलेगा या नहीं? चलेगा। फिर वड रही है, पता चलेगा। फिर वो इच्छा घट रही है, पता चलेगा, फिर अब थोडी सी बचिये वी पता चलेगा अब पूरी खातम हो गई क्या वो पता नाही चलेगा? चलेगा बस जब समज म आज पूरी इच्छा खतम होगी समजलेला मोक्ष होथॉरिटी जब इच्छा पूरी खातम हो जाय जब संसार में सुख भोगने की इच्छा बची नहीं, तो भगवान क्यों जबरदस्ती धक्का मारेगा यहां संसार में उसी को उका मारता ईश्वर जिसकी अभी इच्छा बाकी है, कि मुझे रूप रस, रसगंध शब्द स्पर्श हे सारे सुख भोगने ईश्वर कहता अच्छा भोगने तो फिर बिना शरीर के भोग नाही सकते भोगने शरीर एक नाही दस करोड लो मेरे पासई कमी थोडी जब तक तुम इच्छा रखगे हो मी शरीर देता राहू मेरे पास कोमि तुम थक जाऊ तब मुं बक गु बसी चिर बंद कर तो जब तक इच्छा रहेगी, तब तक व्यक्ति संसार में लेता रहेगा, जब सुख लेने की इच्छा खतम हो जाएगी, तो उसको समज आएगा, कि बस अब और नहीं चाहिए, तो भगवान बंद कर देगा, उसको पता बोली उदाहरण देता व्यवसाय यहा पर जो हम काम करते दस बारा सर्व या कुशलता है हो पता नहीं पता या नाही चले हमेशा पण टेक्नोलॉजी बाकी पता है कि मुझे प्राप्त होती ईश्वर विषय है, जीव प्रकृती समजा सीमा हुई। सीमा जे आपाप बाजार मे आम खाना आहे तो अच्छा वाला खाना बढिया क्वॉलिटी होईल पका हुआ हो और स्वाद भी ठीक हो पुष्टिकारक हो बुद्धिवर्धक हो गला सडा नाही हो कच्चा भी नहीं हो ठीक है? तो इतने से हमारा काम चल जाता है. तो आप एक बार खरीदेंगे, दो बार खरीदेंगे, दस बार खरीदेंगे, परिक्षण करेंगे, तो दस बीस बार खरीदे आपदना चित्र सॉफ्ट होणारे कितना कडक होणार हार्ड होणार कित सुगंध आली वीस बारे आपण समज मे आज आपयोजन सिर्फ इतनाही मुं आम खाना है और मुझे खरीदना आजाय कस तर का आम बढा पकावा होता है, पौष्टिक होता है, अब यु तो आम की रिसर्च करो तर आपली क्वलिटी के आम होते उनक बीज कैसे कैसे होते हैं, बीज का विकास कॅसे होता कोणसी मट्टी अच्छी होती आहे आम का बीज बोने पर, कितने सर्व पौधा बढताय कितने सर्व वृक्ष बनताय कितने सर्व फल आतेर एक आमचे कितने वर्ष तक फल आते एक वर्ष मे ढाई सो पाच कितने आम आत अब पूरी रिसर्च करो बीस सर्व लग्न परयोजन नाही आहे आपण प्रयोजन इतनाही की बस मुंबई खरीद ना आज और खाना आज मेरा काम पूरा होसही जीव प्रकृती के बारे हमक इतनाही जाते की इस लाभ क्या उना लाभ समज नाही आज बस बहुत खतम होगुगा अभिनक जानेगे बन केंदर कितने परमाण सत्वगुण केवण का पचास सर्व लग्न हमारा कोई उसारा इसलिए उस चीज को हम छोड़ कोड अपना काम चल गया बस हम तृप्ती होगी पता लग गया बस अब इससे आगे चलो अब आगे चलो आमची परख हो गे अब लीची की परख करो लीची कैसी बढिया होती कैसी अच्छी होती फर लिची भी खा पीक खरीदे दस बीस बार मी समज म आ गईर अब केला देखो केला कस तर का अच्छा होता फेरे करते करते हम्म खाणे मतलब औरकी प्रोडक्शन कॅसे होती आहे कितने खेती होती आहे कितनी जमीन कॅसी होती आहे कोण जरूर नाही आहे यूँ तो विद्या का कोई अंत नहीं है आप हजार जन्म लगे रहो तब भी समझ में नहीं आएगा ज्ञान अनंत है जीव अल्पज्य है कितना सीखेगा कब तक सीखेगा इसलिए कहा मुख्य मुख्य पकड़ लो बाकी छोड़ दो हाँ ये वस्तु मेरे लिए सुखदायक है या दुखदायक इस बात का हमको तत्वज्ञान होना चाहिए क्या इस वस्तु की प्राप्ति से मेरा कल्याण हो जाएगा मेरा जन्म मरण छूट जायेगा मेरी अविद्या रागद्वेष नष्ट हो जाएंगे, इतना परिक्षण करना बस अगर इतना परिक्षण होग्या तनमात्राओ कोतो को मन इंद्रियो कोणने को आत्मा कोणने मेरा मोने वाला नाही इससे तो कोई मेरा जनम मरण छूटने वाला नहीं इतना समज मे आयोजो हमारा तो प्रयोजन आहे जनम मरण सो छूटना विद्ध होगा हमको तो वंचना अगर यहा नाही होता आगे चलो जि वस्तू कोणने हमारी पूरी तृप्ती हो प्रयोजन व प्रयोजन जीव और प्रकृती कोणने सिद्ध होश्वरी अनुभूती करण्या प्रयोजन सिद्ध होईल तो बस व्हा तको तक पैसे एक एक करते जायगे पार करते जायगे अंत मेश्वर पे आज फिर ईश्वर की अनुभूती होयगी वी अनंत पूरा न समज सकते एक व्यक्तीने प्रश्न उठाया की क्या गुरुजी ईश्वर पूरा नहीं समझ सकते मैंने मी बिल्कुल नहीं समझ सकते बोले जब समजही नाही आयगा जोर लगाने लाभ हुवा जोर क्यो लगाय काम काय इतकी मेहनत करे समज मे आयगा नाही तो एक दिन इसका उत्तर द्यामारे गुरुजीने बहुत बढिया उत्तर द्या सुनादी बह रिस नदी, नदी मे जितना पनी है क्याप सारा पी सकते बोला नाही पी सकते गे पियंगे आप सारी नदी का पानी नहीं पि सकते तो क्या दो गे नाही पियंगे पी पिएगे दो तो पियंगे बोले बस आपला काम दो गे चल जाता आपला काम करो छुट्टी नदी मे पनी बेहतर आहे हमे क्या मतलब हमे आपली प्यास बुझा आपण दो ग पि लो बस बाकी जाने ईश्वर तो, तो अनंत आहे सारे कोण सकते इतना सा जनलो इतना मोक्ष होणार मो करो बा खम होगी और हमें क्या लेना लना लम्बे चौरे ईश्वर वक्तव्य पाच जो हो हमें अपना कार्य सिद्ध करना है हमारी शक्ती बहुत कम है हमारा सामर्थ्य कम है बस हमारा काम सिद्ध होत होतने स्वार्थी नाही बनेगे आपण साथ साथ दुसरं काही करेगे दुसरं कोणत्या देखो भाई हम बह अच्छे मजेसे जी रे तुम्ही ॲसि करो आपो आनंद जिओ दुःख सो छोटो इस तर सोचो इस तर मत सोचो अच्छा सोचो खराब मत सोचो अच्छी भाषा बोलो खराब भाषा बचो और अच्छा व्यवहार करो न्याय से और अन्याय वाला छोड़ो तो ऐसे हम भी अपना कल्याण करेंगे दूसरों को भी सिखाएंगे बस धीरे धीरे मोक्ष तक पहुंच जाएंगे हमारे को इतना ही करना और कुछ नहीं करना तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सूत्र कहता है तस् आप निरोधे वो पिछला कार्यक्रम सारा बंद कर दो बीए का सिलेबस कम्पलीट हो गया उसकी सारी बुक्स बंद कर दो अब एमए की खोलो अब असमृत में प्रवेश करना तो इसको छोड़ करके पर वैराग्य में शुरुआत करो और पर वैराग्य से फिर असम में प्रवेश करो और वहां प्रवेश होने पर निर्वी समाधि हो जाएगी सारे संस्कार विद्या राग द्वेष के सब खत्म हो जाएंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा तो ये अंतिम सूत्र इसका भाषी भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ये बोलिए स न केवलम सवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी समाधि प्रज्ञा विरोधी कृतानाम, भवति, प्रज्ञाकृता संस्काराण प्रतिबंधी अब जो निर्भी आ रही है असम्रज्ञा केवलम <coughs> सामधि प्रज्ञा विरोधी न वो समाधि प्रज्ञा का ही विरोध नहीं करती निर्वी समाधि केवल समाधि प्रज्ञा को ही नहीं रोकती बल्कि प्रज्ञाकृतना संस्कारनाम अपनी प्रतिबंधी भावती उस समाधि प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न हो रहे थे उनको भी रोकती है प्रज्ञा को भी रोक देती है संस्कारों को भी रोक देती है सब बंद कर देती है पिछली फाइल सारी बंद करो नई फाइल खोलो ईश्वर की अब नया विषय आएगा ईश्वर अकस्मात निरोध जह संस्कार निरोध जह संस्कार समाधि जान समाधि संस्कारान संस्कार बाधता क्यों वो उसको रोकती है ये निर्वी समाधि क्योंकि निरोध जह संस्कार निरोध अवस्था से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं <स्ञारी> असम प्रज्ञात में भी संस्कार बनेंगे यहाँ ईश्वर संबंधी संस्कार बनेंगे वहाँ जीव और प्रकृति संबंधी संस्कार बन रहे थे इल दोन फर्क आग अंतर आस विषय काम अध्ययन करेगे स्टडी करेंगे, करुभूती करेंगे, उी के संस्कार बनेगे <coughs> आप कम्प्यूटर मे काम करते कम्प्युटर विद्या संस्कार बनेगे कोई गणित में काम करताय तो गणित के संस्कार बनेगे कोण केमिस्ट्री मेहनत करताय केमिस्ट्री के संस्कार बनेगे कोई ईश्वर मे मेहनत करे तो ईश्वर वाले संस्कार बनेगे तो का नि निरोधा निरोध अवस्था से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं असम्रज्ञा समाधि से वो संस्कार समाधि जान संस्कारान बाधते वो पिछली समाधि से जो संस्कार बन रहे थे प्रज्ञा संस्कार उन सब को रोकते हैं क्योंकि उसका विषय अलग है इसका विषय अलग ये इसका विषय ईश्वर उसका विषय जीव और प्रकृति था इसका विषय ईश्वर है इसलिए अलग अलग संस्कार है तो ईश्वर वाले संस्कार जीव और प्रकृति संबंधी संस्कारों को हटा देंगे जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो संगीत की वैइल बंद हो जाएगी संगीत के संस्कार अलग फिजिक्स के संस्कार अलग फिजिक्स में घुसेंगे तो संगीत वाले संस्कार बंद हो जाएंगे ऐसे ही फिर क्या होगा आगे बढ़ते हैं निरोध स्थिति निरोध स्थिति काल क्रम काल क्रम अनुभव अनुभव निरोध चित्त निरोधित संस्कार संस्कार अस्तित्व अस्तित्व अनुमेयम अनुमति एक व्यक्ति ने पूछा ये कैसे पता चला कि निरोध अवस्था में असम प्रज्ञा समाधि में भी संस्कार बनते आप कह रहे हो वहाँ भी संस्कार बनते हाँ हाँ बिल्कुल बनते तो ये कैसे पता चलेगा की निरोध अवस्था में असम्रज्ञा समाधि में भी संस्कार बनते उसका प्रमाण देते हैं अनुमान बताते हैं <coughs> कैसे पता चलेगा निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवेन, एक व्यक्ति ने आज नए नया प्रवेश किया असम्रज्ञा समाधि में आज नया नया ठीक है तो उसकी स्थिति तो अभी कच्ची होगी फिर वो रोज अभ्यास करेगा आज कर लिया फिर कल भी किया फिर आगे भी किया छह महीने तक किया फिर एक वर्ष तक किया फिर करते करते पाच वर्ष तक पहुंच गया तो जो नया न्याया प्रवेश करेगा उसकी स्थिती कमजोर होगी और जिसने साल सर्व कर ली उसकी स्थिती मजबूत होगी तो दोनों की स्थिती में अंतर आले अंतर क्यो आया संस्कार बनाया इसके अनुमान होता की रोज संस्कार बनते रे इलि मजबूत होगा एक व्यक्ती एक महिने मे कुकिंग सीखरा और एको एक पाच सर्व सीखते फर्क होगा उसकी योग्यता अच्छी होगी जो पांच साल से सीख रहा और जो एक महीने से सीख रहा उसकी अभी कम होगी तो उस विद्या के जैसे संस्कार बनते हैं ऐसे हर विद्या के संस्कार बनते हैं जो भी व्यक्ति जिस विद्या में जाएगा उधर मेहनत करेगा उसके संस्कार वैसे बनते जाएंगे तो निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवे निरोध की स्थिति को काल के क्रम से अनुभव करने से जैसे जैसे काल बीतता जाएगा तो वैसे वैसे स्थिति मजबूत होती जाएगी अच्छी होती जाएगी, इस अनुभव से पता चलेगा कि निरोध चित्त कृत संस्कार अस्तित्व कि जब निरुद्ध अवस्था थी असम्रज्ञा समाधि थी उस समय भी चित्त में नए नए संस्कार पैदा हुए हैं इस बात का अनुमान होता है उन्हीं संस्कारों की वजह से धीरे धीरे लंबे काल के बाद स्थिति मजबूत हो जाएगी और बलवान हो जाएगी तो इससे पता चला वहां भी संस्कार बनते हैं बोलिय जे प्रारंभिक अवस्था मेप्रोचको या असो जनरली बाकी सब काम बंद करता वगैरे ठीक आहे शरू मे करणार पक्की नाही काय जंगल मे उपहरे गरी नाम संघा ना नदी नाम जाऊ पहाडो जाऊ गुफाओांश स्थानो मे जाऊ वे साधना करो व स्थिती मजबूत बनती कोण न्याया न्याया स्कूटर कार चलाना सीखे, ग्रौन तो सीखेड ग्राऊंड मेगा या भीड वॉे बाजार मेड वाले बाजार <laughs> तो नहीं सीख सकता ना खुले ग्राउंड जाओ, वहां पहले प्रॅक्टिस करो और जब अच्छी तरह सीख जाऊन आव सिटी मे आव मार्केट मे चला चला बाज मे चला समाधी का अभ्यास करण्या पहिले जंगल मे जाऊ साधना करो अच्छी तर जो कुशल हो जाव नगर मे फर प्रचार करो फिर लोगो कोझाव और सिखाव सबको इसरफ लाव इसर <coughs> आगे बढ़िए व्युत्थान निरोध निरोध, निरोध समाधि प्रभव प्रभव सह, सह कैवल्य भागी संस्कार, आए, संस्कार आए, चित्तम, चित्तम स्वस्या प्रकृत अवस्थिता प्रविलीय अब देखो चित्त जा रहा है विनाश की ओर हृदय की ओर जल रहा है और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वित्थान निरोध समाधि प्रभु वित्थान को रोकने वाली समाधि से अब देखिए व्युत्थान जो है ये इसका शाब्दिक अर्थ है छोटी स्थिति व्युत्थान माना छोटी तो पांच अवस्थाएं थी चित्त की क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध इन पांच में सबसे ऊंची कौन सी निरुद्ध निरुद। निरुद। तो निरुद्ध की तुलना में जो एकाग्र अवस्था है सम्रज्ञा समाधि वो भी छोटी है और इन दो की तुलना में पहले वाले तीन वो छोटी है तो अगर सामान्य प्रसंग हो तो दो ऊंची और तीन छोटी ऐसा कहे जाएगी तो वित्थान का मोटा अर्थ बनेगा क्षिप्त मूड विक्षिप्त ये तो है वित्थान अवस्था और एकाग्र और निरुद्ध ये ऊंची अवस्था पर अब बात चल रही है निरोध अवस्था की पांचवी की तो पांचवें के कंपैरिजन में तो चौथी भी उत्थान है और इसने कहा था तस्यापी निरोध है इसको भी रोको क्योंकि ये भी छोटी है इससे भी हमारा काम नहीं चलता तो यहां व्युत्थान का अर्थ चौथी अवस्था लेंगे चौथी अवस्था एकाग्र अवस्था संप्रज्ञात समाधि उसको भी रोकने वाली उसको भी रोका तो उत्थान निरोध समाधि इसको रोकने वाली इस समाधि से प्रभवी उत्पन्न होने वाले संस्कार है, उन संस्कारों से सह कैवल्य भागीयी जो मोक्ष दिलाने वाले संस्कार है ये जो ईश्वर संबंधी संस्कार है ये हमको मोक्ष दिलाएंगे इसलिए निर्भी समाधि इसी का नाम है यहीं आकर मोक्ष की योग्यता बनेगी तो असम्रज्ञा समाधि में ही पहुंचकर व्यक्ति अविद्यादि क्लेशों का नाश कर पायेगा और वो जो संस्कार उस समय बनेंगे वो उसको मोक्ष तक पहुंचाने वाले होंगे मोक्ष दिलाने वाले होंगे उन संस्कारों सहित चित्तम चित्त स्वस्या प्रकृत अपने मूल कारण में अवस्थितायाम जो उसका उपादान कारण है प्रकृति उसमें प्रविलियते वो लीन हो जाएगा और आत्मा उससे छूट के अलग हो जायेगा चित्त अलग हो जाएगा आत्मा अलग हो जाएगा चित्त तो विनाष्ट हो जाएगा आत्मा की मुक्ति हो जाएगी ऐसा होगा तस्मात ते संस्कार चित्त अधिकार विरोधिनो अधिकार विरोधी न स्थिति हेतवो न स्थिति इसलिए वो जो संस्कार है ये मोक्ष देने वाले संस्कार चित्त अधिकार विरोधिना चित्त के अधिकार का विरोध करते हैं भोगों की प्रवृत्ति का विनाश करने वाले ये उसको बंधन से छुड़ाने वाले मोक्ष की तरफ ले जाने वाले न स्थिति हेतु यह चित्त को फिर टिकने नहीं देंगे उसकी स्थिति के कारण नहीं बनेंगे क्योंकि इसको तो मोक्ष में ले जाना है इसकी योग्यता ऐसी इन, इन, इन, संस्कारों की तो ये संस्कार इतने बलवान हो जाएंगे अविद्यादि का नाश कर देंगे तो चित्र टिकी नहीं पाएगा चित्त को टिकने नहीं देंगे परिणाम अवस्थित अधिकारम अवस्थित अधिकार सह कैवल्य भागीवल्य संस्कार चित्तम, चित्तम विनिवर्तते उसका परिणाम ये होगा कि ये संस्कार चित्त को टिकने नहीं देंगे अब इत्यादि सब क्लेशों का नाश कर देंगे और ये संस्कार उस चित्त में बन जाएंगे बने रहेंगे परिणाम क्या होगा जिसके कारण से अवस्थित अधिकारम चित्तम समाप्त अधिकार चित्त जिससे अब भोगों की प्रवृति समाप्त हो चुकी है ऐसा वो चित्त कैवल्य भागीय संस्कार सह वो मोक्ष देने वाले संस्कारों सहित विनिवर्तित है नष्ट हो जाएगा मतलब उस चित्त के ऊपर जो मोक्ष देने वाले भी संस्कार है चित्त पर वो संस्कार भी खत्म चित्त भी खत्म सब कुछ खत्म मान लीजिए यह कागज एक कागज है जिसके ऊपर गंदी गंदी बातें लिखी हैं, गंदी गंदी गालियां लिखी हैं, एक दूसरा कागज है जिस पर अच्छे मंत्र लिखें, लिखें, अच्छे मंत्र लिखे हैं श्लोक लिखे हैं अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, दोनों कागज है अगर कागज को जला दें तो उस पर जो कुछ लिखा है वो भी सारा खत्म हो जाएगा वो तो उसके साथ ही नष्ट हो जाएगा तो जो खराब चित्त है उस पर तो भोगों की प्रवृत्ति है जो ये शुद्ध चित्र है समाधि वाला इस पर ईश्वर वाले संस्कार है यदि वो चित्त नष्ट हो जाएगा तो उस पर पड़े हुए संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे होते रहे उनसे जो लाभ लेना था वो तो ले ही लिया जीवात्मा ने उसका तो काम पूरा हो गया अब चित्त भी नष्ट हो जाए उस पर पड़े संस्कार भी नष्ट हो जाए इससे उसका कोई नुकसान नहीं बस यहां ये कह रहे हैं जब चित्त नष्ट होगा तो उस पर जो संस्कार पड़े हैं वो भी साथ साथ खत्म हो जायेंगे और जीवात्मा की मुक्ति हो जाएगी चित्त तो एक ही है उसमें अच्छे अगर संस्कार है तो वो भी नष्ट नहीं हो जाएंगे कब जब जित्त नष्ट होगा हां तो अच्छे भी हो जाय कोण फर्क नडता जीवात्मा का तो मोक्ष होणार मोही हो गोस्को चित्त की आवश्यकता नाही चित्र पडे संस्कार भी गे बरे संस्कार तो पहले ही नष्ट करी असज समाधी अविद्या आदी क्लिशो के सारे संस्कार नष्ट करे तो नष्ट होविधा मिळ रे की तुम्ही बुरे संस्कार नष्ट हो चुके अुमहारा पुनर्जन्म नाही होगा अ्या तुम्हारा मोक्ष होगा जे तुम्ही मोक्ष होगा तो हे चित्त यहा पडा पडा क्यागा ठेव ईश्वर तोड फोड के प्रकृती मे वलीन कर बिखेर देिजिनल फॉर्म मे आय प्रकृती अवस्था मेस काम पूरा होगा ठीके तो या कहरे व सारे चित्त भी नष्ट होयगा औरके संस्कार भी सारे खातम होतो पुनर्जन होण्या तो हो उसके साथ जाएगा। जी आ, वो जब चित्रष्टी बानर्जन्म होगा 10 करोड बार तब तक वही चित्त बार बार चलेगा, हर जन्म उसमें वो सारे संस्कार उसके हा सूक्ष्म शरीर केलता जब तक मोक्ष्यता ना बन जा वो तब तक पीछा करेगा तब ती साथ साथ चलेगर जबिती बस अोक्ष मी जे कोण काम बाकी नाही बचा हमारा देखली दुनिया यहा कुठ नाही रखा जब ये योग्यता बन जाएगी तो फिर चित्त गए अच्छा भैया जिस काम के लिए आए थे हमारा काम पूरा हो गया अब हमें नमस्ते हमें छुट्टी दे तो जाओ भाई तुम्हारी छुट्टी तुमने बहुत अच्छी सेवा की धन्यवाद जाओ तुम्हें तो उसका काम पूरा हो जाए बस एक वाक्य अंतिम फिर आप पूछिए एक वाक्य पढ़ लेते तस्मिन निवृत्ति पुरुष स्वरूप मात्र स्वरूप प्रतिष्ठो तो तस्मिन निवृत उस चित्त के नष्ट हो जाने पर चित्त नष्ट हो गया ये तो एक उदाहरण है उपलक्षण मात्र है जब चित्त नष्ट होगा तो सारी सूक्ष्म इंद्रिया सूक्ष्म तनमात्राएं और जो भी सारा स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है सारे छूट जाएगा उससे क्योंकि ये सब इकट्ठे ही, ही रहते हैं तो ये सारी चीजें जीवात्मा से अलग हो जाएंगी और जीवात्मा का क्या होगा आगे बढ़ते हैं तस्मिन निवृत्त उस चित्त के नष्ट हो जाने पर पुरुष पुरुष जो है जीवात्मा स्वरूप मात्र वो अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा अब बुद्धी तनमात्राओ इंद्रियो से, से इंद्रियों से, सब चीजों से अलग हो जाएगा ये इधर जीवात्मा इधर वुद्ध स्वरूप मे स्थित होयगा और फिर उम बोल अत शुद्ध ह केवळ मुक्त इथे उच्च इथि इ प्रकारे जीवात्मा अलग और चित्त आदी सारे प्राकृतिक पदार्थ अलग दोन अलग अलग होते तब वो शुद्ध कहलाएगा अब वो प्योर आ गया अपने असली फॉर्म में और वो केवल केवल माने ओनली ओनली आत्मा बाकी सब अलग आत्मा अलग बाकी चीजें अलग और मुक्त अब इसके चक्कर से छूट गया इनके बंधन से छूट गया इसलिए उसको मुक्त कहेंगे ये होगी पूर्ण मुक्ति तो ये सूत्र हमको मुक्ति तक पहुंचा देता है तो सिद्धांत रूप में हमने समझ लिया, कैसे कैसे मुक्ती होगी कैसे कैसे आगे बढेंगे कैसे कैसे समाधी लगेगी क्या क्या पकड़ना, क्या क्या छोडना स्टेप बाय स्टेप शाब्दिक रूपे समज म आया ऐसे -ऐसे मोक्ष तक जाने का रास्ता यषि लोक समजा सकते कि नाही मिलेग पतंजली जैसे महाराज ॲसे ॲसे बढिया बढ्या ऋषी बैं बाकी दुन्याटकी हुई जी बोलिये केवल्यो क्योंकि वो शुद्ध रूप में तो है परमात्मा तो करेगी परमात्मा तो, तो आत्मा रहे हाँ यहां पर केवल का मतलब है अकेला अकेला का तात्पर्य यह है कि पहले वो शरीर के साथ रहता था अब शरीर से छूट गया इस सेंस में अकेला ईश्वर से अकेला अलग नहीं भाई ईश्वर यहाँ रहता है और जीवात्मा यहां रहता है दोनों दूरी दूरी पर रहते हैं ये भाव नहीं इसके बंधन में था इससे छूट गया बंधन में या था बीच में तीन बंधनों को काटकर वो मुक्ति में चला गया तो तीन शरीरों का बंधन है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर करण शरीर यह तीन बंधन काटके वो मुक्ति में चला गया मुक्ति का अर्थ छूटना किससे छूटना शरीर से छूटना दुखों से छूटना तीन दुखों के बंधन में था उससे छूट गया तीन शरीरों के बंधन में था उससे छूट गया तो मुक्ति का अर्थ छूटना अकेला हो जाना इनसे अकेला हो जाना जिनके साथ बंधा हुआ ईश्वर से दूर नहीं जा सकता वो तो सदा ही साथ ही रहता है चाहे बंधन हो मुक्ति हो कैसी भी, आप भी, था। की भी हो आप बोलिए ऐसा जीकार हो जाती है जो चित्त में जो चित्त में पड़े हुए हैं जो चित्त में पड़े वो नष्ट हो जाते हैं और उसने जो काम करना था कर दिया उसकी वजह से हमारी मुक्ति हो गई अब मुक्ति में तो भगवान हमको हमारे कर्मों का फल देगा जो हमने यहां मेहनत की तपस्या की परोपकार किया समाज सेवा की ये जो सारा हमने किया इसका फल हमको ईश्वर मोक्ष में देगा और इन संस्कारों से ही हमको मोक्ष तक पहुंचने की सुविधा मिली तो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया अब वो छूट जाए तो छूट जाए हमें क्या मतलब जैसे कागज है उस पर आपने मंत्र लिखे और कागज आखिर तो गलेगा ही ना एक दिन तो गल ही जाएगा वो बीस साल थोड़ी टिकेगा तो एक दिन गल जाएगा जब कागज गलेगा तो उस पर लिखे हुए मंत्र भी खत्म हो जाएंगे हो जाने उससे हमारा कोई नुकसान नहीं हमारा काम पूरा हो चुका हमें मोक्ष मिल गया बस इतना ही उसका लाभ था वो ले लिया हमने जी और कोई प्रश्नों को बताइए स्वरूपे वो सूत्र कहा गया है जीवन में स्वरूप में स्थित हो जाता है वो इसी संदर्भ में हाँ तदा दृष्टो स्वरूपे वब जीवात्मा द्रष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाता है जैसे तो वो समाधि की बात है समाधि में जीवात्मा द्रष्टा के स्वरूप में स्थित होता है तो समाधि दो प्रकार की एक समृज्ञात एक असमृज्ञात और दृष्टा भी दो है जीव भी दृष्टा है ईश्वर भी दृष्टा है दोनों द्रष्टा है समृज्ञात में जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है अल्पद्रष्टा जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है बताया था निर्विचार में अस्मिता समाधि में जीवात्मा अपने आप को जान लेता है और असम्रज्ञात में सर्वद्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाता है तो दो समाधियों में जीवात्मा दो दृष्टाओं के स्वरूप में स्थित हो जाता है में समृद्ध्यात मे जेता असमृद्ध्यात मेश्वर जेताल फ आगे दृष्टांत द्या यथा कैवल्य भाष्यकारण द्या यथा कैवल्य जैसे मोक्ष मे मोक्ष मे जीवात्मा कॅसा होता है? अपने आप कोणता ईश्वर कोक्ष मे दोन कोणता ऐसे ही समाधी मे दोन कोणता ये हां जी आप बोलिये तब्तो न्याया मलेगा फ्रेश बिल्कुल नया जैसे कार नई ब्रांड न्यू कार नहीं मिलती है ना गाड़ी शोरूम से बाहर लिए ऐसी बढ़िया कार मिलेगी नया फ्रेश होगा चित्त और मुक्ति से लौटेंगे पहला जन्म हमारा सामान्य स्तर का होगा शूद्र परिवार में जिसको हम जीरो जीरो माइल बोलते हैं ना कोई भी यात्रा शुरू होती है तो वो जीरो माइल से स्टार्ट होती है आप घर से चले और औरंगाबाद जाके आए तो आपने कार में मीटर जीरो कर दिया देखें भाई इस टूर में कितने किलोमीटर घूमकर आए तो जीरो से ही चलेंगे वहीं से गिनेंगे ना तो मुक्ति की यात्रा 0 किलोमीटर से शुरू होती है और 0 किलोमीटर का मतलब है न्यूट्रल बीच में इधर माइनस है इधर प्लस है जो बीच में होता है वो जीरो होता है मैथ्स में ऐसा ही होता है तो शूद्र परिवार ये 0 किलोमीटर है पशु पक्षी बने तो माइनस हो गया और वैश्य और क्षेत्रीय बने तो प्लस हो गया ये ऊंचा ये ऊंचा ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य ऊंचा और पशु पक्षी जो है वो नीचा है और शूद्र बीच में है वो जीरो किलोमीटर तो मुक्ति से जो भी लौटकर आएगा उसको पहला जन्म मनुष्य का मिलेगा पहला पशु पक्षी का नहीं मिलेगा जीरो से चलना है और जीरो का मतलब सामान्य मनुष्य शूद्र परिवार वहां उसको जन्म मिलेगा अब उसको फिर स्वतंत्रता है चाहे वो प्लस में चले चाहे माइनस में चले अच्छे काम करेगा तो मोक्ष की तरफ चलेगा और आते ही घोटाला करेगा तो फिर कुत्ता वेदा बनेगा दूसरे जन्म में बनेगा पहले में नहीं पहले में तो मनुष्य जी जितने भी कुत्ते गले मक्खी मच्छर है ना आज ये सारे मुक्ति में से लौटे हुए <laughs> और आप भी और हम भी ये सारे के सारे सब मुक्ति में से लोट कर आए बोलिए जन्म शुद्ध पर मिलता है या कैसे ये ये नहीं पता कठीन है की दे कठीणू लोकेशन नहीं पूछ लो। पूरी इतकी मोठी मोठी कर्म का विषय बहुत कठीण इतर मोठा समझ में, में म आज तो भी बहुत आहे की अच्छे काम करो और मो बरे काम मत करो <laughs> कुत्ते कधी करणार पडेगा इतका भी समज म आज काफी है? जी अच्छा एक मनट वूच राह बोल चक्कर में छूट जाता है जमीन तो वापस क्यों आता है इसलिए आता है कि मोक्ष में जाने से पहले उसके जो कर्म स्टॉक में बचे हुए हैं अभी बहुत सारे बचे हुए उनका फल भोगना बाकी है वो तो चित्त के साथ खत्म हो गया संस्कार नष्ट हुए कर्म नहीं संस्कार नष्ट हुए चित्त के साथ कर्म तो खाते में पड़े उसके उनका फल भोगना बाकी है वो भोगने के लिए फिर वापस लौटना पड़ता है एक कारण दूसरा कारण एक न्याय की बात है ईश्वर न्यायकारी है या अन्ययकारी न्यायकारी न्याय का नियम क्या है सीमित कर्मों का सीमित फल होना चाहिए या असीमित दिल्गे। सीमित कर्मों का सीमित फल आप एक महीना काम करेंगे तो एक महीने की सैलरी मिलेगी दस महीना करेंगे तो दस महीने की पांच साल करेंगे तो 5 साल की जितना काम करेंगे उतना फल मिलेगा ये न्याय की बात है अब सोचिए मोक्ष में जाने के लिए जो हमने कर्म किए वो सीमित थे या असीमित सीमित सीमित थे ना लिमिटेड है ना जीवात्मा अल्प शक्तिमान है असीमित कर्म कर ही नहीं सकता उसकी शक्ति थोड़ी सी है तो लिमिटेड कर्मों का फल मोक्ष है जब कर्म लिमिटेड है तो फल भी लिमिटेड होगा एक दिन उसकी सीमा आ जाएगी वो सीमा खत्म हो जाएगी तो ईश्वर न्याय करिए वो कहते भाई एक महीना काम किया उसका पगड़ दे दिया चलो दोबारा फिर काम करो फिर आ जाना फिर तीसरी बार आ जाना तो चौथी बारा ना दरवाजा खुला आहे तुम्ही मर्जी है, काम करो फिर फेर तो वापस लोटा देगा ईश्वर फिर नए कर्म करेंगे, दोबारा मोक्ष में चले जाएंगे, फिर उसका समय पूरा हो जाएगा, फल पूरा हो गया, फे तीसरी बार आज फर मोयंगे तो जिते सारे मुक्ती मेसे लोटकर आय च कुते हो गधे हो मखी हो मच्छर होेल हो पेड हो कुछे मनुष्य हो च राजा हो चपरासी हो कुछ सारे के सारे मुक्ती मेसे लोटकर आय थे तब शूद्र बे शूद्र ने अच्छे काम कि तो आगे अच्छा बन ग सुधार होगा प्रमोशन होगी ने घोटाला किया तो भगवान सुगर बना दिया चलो कुत्ते बनो गधे बनो बकरी बनो तुम गडबड करते हो दन होईश्वर बिलकुल पक्का आहे पूरा न्याय से चलता जरा कन्सेशन छूटछाट कुछ नाही बहुत कडक आहे बनव करदेंगे दया करे चलो माफ करदे थोडा ऊचा करे सहन कर देंगे, वो बिल्कुल नहीं छोड़ता सहन तो कर लेगा थोड़ी देर के लिए पर वो छोड़ेगा नहीं जब नंबर आएगा तब फल जरूर देगा माफ नहीं करेगा वो माफ करने लग जाए तो दुनिया फेल हो जाएगी फिर दुनिया चल नहीं पाएगी इसलिए ईश्वर अपने नियम को कभी नहीं छोड़ता वो बहुत पक्का है बुरा काम किया तो दंड मिलेगा ही और अच्छा किया तो इनाम भी मिलेगा गड़बड़ी कहीं भी नहीं ऐसा नहीं है कि आप अच्छे काम करें और आपका फल खा दे ही नहीं बुरा करें ऐसा भी नहीं है और बुरा करें और माफ कर दे उसका दंड नहीं दे ऐसा भी नहीं बुरे का बुरा देगा अच्छे का अच्छा पूरा गारंटी से इसलिए इतना भी समझ में आ गया तो बहुत है कि अच्छे का अच्छा मिलेगा बुरे का बुरा मिलेगा वेस्ट एक भी नहीं जाएगा खराब नष्ट एक भी नहीं होगा सारे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा अब अपना अपना विचार देख लो अच्छा भोगना है की बुरा अच्छा तो कैसा करना चाहिए? बस आमच्या अच्छा भोगना आहे तो अच्छा करो और तर घोटाळा दंड भोगना पडेगा दंड भोगना चाहते नहीं, तो घोटाळा मत करो इतना समझ में आय बह बाकी ईश्वर का छोड दो वडबड नाही करेगा ठीक ठीक देखा आपता आता, है, नहीं आता है, वो ईमांदारो ठीक ठीक देखला कई गरीब मजदूर होते हैं सेठों के यहाँ काम करते हैं बेचारे अनपढ़ होते हैं वो अठा छाप होते हैं उनको हिसाब कहाँ आता है कि हमने कितने दिन काम किया हमारा कितना वेतन बनता है कितना रूपया दे दिया कितना खा गया कितना क्या वो तो नहीं जानते बेचारे वो तो सेठ पे विश्वास करते हैं भैया सेठ ठ ठीक है ईमानदार दे देगा हमें तो भगवान के मामले में तो हम अठा छापे हम अपने कर्मों का हिसाब कहाँ रख सकते हैं नहीं रख एक दिन का भी हम हिसाब नहीं रख सकते एक दिन में सुबह से रात तक कितने कर्म किए हम नहीं रख सकते। और य सँकडो जनमो का हिसा हजारो लाखो जनमो का हिस आहेखेंग भगवान भरसे छोड देते हैं। हम भगवान पे विश्वास करते बेईमान नाही आहे ठीक ठीक देठाला नाही करेगा उसने अंगूठा छापिये कहते भैया तुम्ही देना जो देना हमे पूरा भरोसा बोलिये गुरुजी जे आत्मा मोक्ष कर्मो जी क्रम अगर अच्छे हैं, तो जाएगा? है ॲसा ही कुठ बुरे कर्म होते हैं उसके, सारे अच्छे नाही होते मोक्ष मे जाण्या पहिले जो स्टॉक मे कर्म हैारे कुछ अच्छे होते कुठ बुरे भी होते मन लते हमारे पास खाते मे तीस अच्छे कर्म और पंधरा बुरे कर्म क्यक व्यक्ती अच्छे ब्रे करता ही रहता। करता ही रहता है जब तक पूरा ज्ञान ठीक ना हो जाए तब तक अच्छे बुरे चलते ही रहते हैं थोड़े बहुत थोड़े बहुत होते ही रहते हैं तो मान लो किसी को 25-30 साल में होश आया और उसने संकल्प किया आज से बुरा काम नहीं करूँगा अब मैं अच्छे ही करूंगा और उसने पचास साल मेहनत की और पचास साल में उसने समाधि लगा ली और निर्वीर समाधि लगा ली सारे संस्कार दगदबीज कर दिए नष्ट हो गए और उसका मोक्ष हो गया तो बचपन के पच्चीस साल तक तो कुछ तो गड़बड़ की ना उसने वो भी है और इससे पिछले जनमो की बहुत सारी गडबड वी स्टॉक मे मोक्ष हो जाएगा। परंतु उत्सव खाते मे अे कर्म बचे हुए। तो हम कल्पना करते की जो व्यक्ती मोक्ष मे जा तीस हजार अर्म है स्टॉक मे पद्र हजार बुरे कर्म है ईश्वर का निम य जी जीवात्मा मुक्ती सौटेगा तो कायम है पहिला जनमो सेंगा ऐसा वेद मेखा हैर महर्षी दयानंद जी भाष्य लिखा की जब जीवात्मा मुक्ती लोटता जनमनुष्य का मिळता अब मनुष्य का मिता एक जगा लिखा हिखाय पाण्य तुल्य करुष्य जनम मिळता और दूसरी जग लिखा जे पाप पुण्य तुल्य होते साधारण मनुष्य का जनम होता साधारण मनुष्य तो, तो शूद्र होता फोर्थ क्लास व साधारण बाकी तो विशेष वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण यह तो विशेष है सामान्य तो वही है जो नॉर्मल कॉमन मैन तो कॉमन मैन तो फोर्थ क्लास होता है इसलिए सारे वेद आदि शास्त्रों से यह सार निकलता है कि मुक्ति से लौटकर उसको पहला जन्म शूद्र के यहां मिलेगा और वो पाप पुण्य तुल्य लिखा अब तुल्य कैसे होंगे स्टॉक में तीस पुण्य और पन्द्रह पाप है तुल्य तो है नहीं तो उसका सिस्टम यह समझ में आया कि ईश्वर तीस पुण्यों में से दो पुण्य निकालेगा पंद्रह हजार पाप में से हजार पाप निकालगा तो दो हजार दो तुल्य होगे बराबर होगे तो चार हजार का उसको एक जनम दे देगा, बाकी सो स्टॉक मे पडेगे जिरोबर कभी भी नहीं होते वडे थोडे कर्मो का फल देता थोडे थोडे बचे राहते तर इस तर पहिला जनम शूद्रा मिेगा मनुष्य का जनमिलेगा फिर आगे छूट आहे व अे काम कर मोक्ष बढे या ब्रे काम करशु पक्षी बने व जो बने तो फिर कुछ अच्छे काम करते हैं तो वो मनुष्य योनि में आ जाते हैं दोबारा फिर वो मेहनत करते रहते हैं आगे बढ़ते रहते हैं फिर कभी गड़बड़ करते हैं तो भगवान नीचे उतार देता है महनस में चलो सब बता देते। वो अपना बताता है और वैसे वैसे कर्म करके जीवात्मा को ईश्वर फिर वैसा वैसा फल देता है पशु पक्षी बना देता है फिर वहां दंड भोग के वापस लौट के फिर मनुष्य बनता है फिर दोबारा चांस मिलता है भी अब अच्छे कर लो फिर वो अच्छे करता है फिर थोडी अच्छी प्रमोशन होती है, अच्छी योग्यता बनती है, फिर उसको अभिमान आजता हा अं बहुत सीनियर होग्या अहो ॲस होगा वैसा होग्या फेर व घोटाळे श्रु करता भगवंत नीचे उतार देता है। <laughs> तो जैसे साप सीढी का खेल होता सभीने सभी देख रखा खेळाही होगा तो साप सीढी मे कॅसे खेलते है? मन का फेका आठ नंबर आय छोर दो आठ और खे साथ पे आठ और साठ पंधरा पंधरा पे पोचे तो सीढी लगे व 34 पे पहच गे 15 से चौतीस सीडी लगे फिर मन मनकाफेगा तीन चौतीस और हो तीन सैतीस सैतीस पे ने काट लिया तीन परत जे साप सीढी का खेल चलता ना कभी सीढी लग्ती कभी साप काटता मनुष्य जीवन ॲसं साप सीढी का खेल जे आदमी थोडी मेहनत करताय तो प्रमोशन होती अच्छा काम करताय भगवान उको इनाम देता है। जब इनाम दे रहा है देताय तकडमे आजता फिर गडबड श्रू करता गुवा नीचे उतार देता तो ॲस चलता रहता है। बहुत व्यक्ति ऐसे ही ऊपर नीचे ऊपर नीच यहा धक्का खाता राहता चक्कर काटता रहता है। फिर बहुत मेहनत कर, कर के, बुद्धी लगा लगा के, फिर उको समज आता जब वेद बढताय जब अच्छे लोक राहताय ऋषयो की पुस्तक पडताय तो का दिग क्लिअर होता की साप सीढी के खेल बाहेर निकलो इस चक्कर से बाहेर निकलो उसको अच्छा रास्ता मिलता है, फिर वो वेहनत करता रहता है, आगे आगे बढता जाता है, तो इसमें बहुत सावधानी से चलना पडता है, जो सावधानी रखता है वो वचेगा और जो फिर लापरवाही करेगा फे नीच आय सारा मोक्ष का रास्ता ठीक आहे जी है। और कोमते वृक्षो मे जीव है बिलकुल है, है तो सखायाृक्ष पर जीवात्मान भोगता है एक रिश्ता है ठीक है वृक्षिचड नाही वृक्ष अलग चिज दृष्टांत येत एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे उन दो पक्षीय मे एक पक्षी तो वृक्ष के फल खाता है, और दूसरा नहीं खाता है, वहां तो तीन वस्तु बतलाई तो वृक्ष जो है वो प्रकृति है जी। और इस प्रकृति में जगत में ईश्वर भी रहता है जीव भी रहता है दोनों रहते हैं वहां ये प्रसंग नहीं है कि वृक्ष जड़ है या आ, चेतन है वहां ये प्रसंग नहीं है वहां तो दृष्टांत है वो दृष्टान्त हां जैसे एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे होते हैं ऐसे एक जगत में दो चेतन रहते हैं पक्षियों के समान जीव और ईश्वर दोनों इसी जगत में रहते हैं दो पक्षी मेसे एक पक्षी है जो कर्म करताय और प्रकृती के सुख दुःख भोगता युस कर्म फल हैर दूसरा पक्षी जो वो देखता राहता वर व खाता नाही है, प्रकृती का सुख दुःख कुठ नाही भोगता वीव के कर्म देखता राहता औरंगोल फल देताहता फलों की व्यवस्था करता व मंत्रो इतनाही कहता हा और यलग प्रश्न है वृक्षो मे जीव है या नाही हैसना आत्मा है्या नाही है वेद आदि शास्त्र आधार परे पता चलता बहुत सारे प्रमाण है जिनसे ये पता चलता है कि वृक्षों में आत्मा है जैसे मनुष्यों में आत्मा है, है। गाय घोड़े कुत्ते में है? है तो ये जीवित है। मनुष्य गाय घोड़ा कुत्ता जीवित प्राणी इनमें आत्मा है ये खाना भी खाते हैं फिर आगे संतान उत्पत्ति भी करते हैं और अपने जैसी नस्ल वाली संतान पैदा करते हैं मनुष्यों के मनुष्य पैदा होंगे कुत्तों से कुत्ते पैदा होंगे गधेसे गधा होगा बे बी तो वृक्षो मी व्यवस्था आहे वृक्ष खाते पीते वृक्ष भूमी खुराकेता पाणी पिताय हवाये धूपे वृक्ष जीता वृक्ष मरता भी है। और वृक्ष के संतान होती गेहू से गे होता है, चने से चना होता ज्वारे ज्वार बाजरी से बाजरी दीवारे दीवार पॅदा नाही होती अगर वृक्ष जड होता वृक्ष वृक्ष पॅदा नाही होणार जे दिवार जड दीवार में से दूसरी दीवार पैदा नहीं होती तो वृक्षों में जो व्यवस्था पाई जा रही है वो प्राणियों के तुल्य है प्राणियों से एक प्राणी से दूसरा प्राणी पैदा हो रहा है वृक्षों में भी हो रहा है इसलिए वहाँ आत्मा को मानना चाहिए अब इस पर अगला प्रश्न बोलिए स्वामी दसान जिस तरह की बात को नहीं मानते कोई बात नहीं वो कहते हैं कि जीव वृक्षों में जीव नहीं है हाँ केवल अपने के माध्यम से उनकी बात ऋषियों से वेदों से तर्क से प्रमाण से विरुद्ध होगी तो छोड़ देंगे वो परमात्मा तो है नहीं, नहीं। सर्वज्ञ भी नहीं है मनुष्य है अल्पज्य है कोई भूल भी हो सकती है उसकी बात अगर प्रमाणों से पांच कछौतियों से विरुद्ध है तो छोड़ देंगे हमने आपको जो कुछ बोला प्रमाण से बोला तर्क से बोला कि मनुष्यों के मनुष्य पैदा होते किस तरह का जीव होता है जैसा मनुष्यों में होता है एक ही तरह का जीव है वो वो अलग बात है उनकी उनकी जो जो हैं है उत्तनी तीव्र नहीं होती जितनी मनुष्य की होती कुत्ते की होती वृक्षो मे उत्तर तीव्र नाही होती मनुस्मृति मे लिखाय व अंतर संजय भवनतीय ते सुख दुःख समन्वित आंतरिक अनुभूत करते बाह्य अनुभूत नाही करते कुत्ता गदा मनुष्य तो बाह्य अनुभूती करता कुत्ते कोंडा मारो चिल्ला आहे रोता है, भागता आपली जन बचातोता चिल्ला स्पष्ट समजा आता तो वृक्ष डंडा मारो तो वो विल्ला नहीं।, नहीं, रोता नहीं, चिल्ला नहीं, ऐसे बचने की कोशिश भी नहीं करता वो खडा अपना खडा है, पर अंदर अंदर दुःख होता ॲसा महर्षी मनोजी का भाषण पशुने कुल्हाडी मारो तो कंपन थोडा बहुत होती कंपन व इतकी स्पष्ट नाही होती और हर आदमी पकडही नाही पाता कोविषज्ञ होते हैं जो थोडा बहुतो पकड पाद्ध आहे जगदीश चंद्र बसुजी ने भी सिद्ध किया और भी बहुत से वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया इनमें लाइफ है जीवन है। तो जहां जीवन है तो वहां आत्मा होना निश्चित है आत्मा के बिना जीवन नहीं होता चाहे वो पदार्थ छोटा हो चाहे बड़ा सूर्य बहुत बड़ा पर उसमें जीवन नहीं इसलिए वो हो जड़े <laughs> पृथ्वी बहुत बड़ी है पर उसमें लाइफ ही नहीं इसलिए पृथ्वी जड़ती और मच्छर बहुत छोटा है उसमें जीवन है इसलिए उसमें आत्मा मान लेंगे ये बात ठीक है जी विराम देंगे और कोई प्रश्न है तो बोलो इसका जो जुड़ा हुआ भाग है उसका भी उत्तर भी बोलिए बोलिए जो है काफी जो है, है? है? <laughs> इसका उत्तर भी सुन लीजिए प्रश्न ये है अगर वृक्षों में जीव है तो वृक्षों के फल काट के खाएंगे तो पाप लगेगा क्योंकि गाय घोड़े कुत्ते में जीव है उसको काटके खाते हैं तो पाप लगता है वृक्षों में भी जीव है उसको भी काट के खाएंगे तो पाप लगेगा ये प्रश्न है इसी प्रश्न को मन में रख के तो लोग ये सवाल छेड़ते वृक्षों में जीव है कि नहीं है है यही रहता अंतिम टारगेट तो यही होता हाँ वो हमें मालूम उसका उत्तर ये है कि वृक्षों के फल खाने से हमको पाप नहीं लगता और गाय घोड़ा कुत्ता मार के खाएंगे तो पाप लगेगा जबकि आत्मा दोनों में है कारण यह है कि ईश्वर ने अपने संविधान में वेद में वृक्ष के फल खाने की छूट दे रखिए कानून जिस बात की छूट देता है उस काम को करने में पाप नहीं होता बिना <laughs> न अपराध नहीं होता और कानून जिस काम को मना करें और उसको करे तो फिर अपराध रेलवे कहती है आप रेल में यात्रा कर सकते हैं टिकट ले तो टिकट लेके यात्रा करो तो अपराध नहीं और बिना टिकट करो तो अपराध तो कानून थोड़ा इसलिए अपराधी तो ईश्वर का कानून है कि फल फूल खा लो गेहूं चना ज्वारजरी खा लो गोधूमाश्च यवाश्च तिलाश माशाश्च यसम औषधी ना औषधिओ का रस खाऊ औषधिओ का रस पिओ समसिंचामी गवाम शीरम गाय का दूध देता गाय का दूध पिओ प्रष्ञम दही खाव शहद खाओ मक्खन खाव मलाई खाव मिठाई खाव सब खाऊ पर ग मा गाय को मत मारना अविम मा हिंसी भेड बकरी को मत मारना अश्वम मा हिंसी घोडे को मत मारना यजमानस पशुन काही यजमान के की रक्षा तो करशुओ खाएंगे तो कानून तोड़ा, इसलिए पाप लगेगा और घास चारा फल खा फूल खाओ, साग सब्जी खाऊ दूध है, उसमें कोई पाप नाही हा जी अतुल जी होगे ना फल हम हम खाते हमे पाप नाही लग्ता कान्न कानून, कानून <laughs> बात उठाओ हा बोले वृक्षों को जब हम काटते हैं काटते हैं जी तुम्हारी जी जी उसको दुख होता है होता होगा होता हमें थे? क्या मालूम <laughs> हमें नहीं पता होता है कि नहीं होता भगवान ने हमको छोड़ दिया इसलिए हम खा लेते हैं फल काटने की बात नहीं करता हाँ उसको जो हमने दुख दिया हाँ जो पेड़ काटा पेड़ को काट दिया जो उसको दुख हुआ तो उसके बाद बताया ना उसको बाहर से दुख नहीं होता महसूस नाही होता व अंदरे महसूस होता की या पेड ब खे चल नाही सकते देख नाही सगत पढ सकते, सकते स्कूल जाते स्कूल नाही जा सकते बोलो कितनी सवाल पाप लगे मेरी बानिय जे मे जो कहस ध्यान दीजे वेडी नाही उसको इस बाब का दुःख नाही मेरी एक टहनी काट दी बाई दुःख नाही बाहेर का दुःख हैरा हात कोण काट देता बाह्य दुःख है बाहेर अनुभूती होईल उसो बाहेर की अनुभूती नाही आहे ॲस महर्षि मनुजी कहरा अंदर का दुःख है अंदर का दुःख क्या मे स्कूल नाही जा पारा मढ नाही सकता मे कोती नाही करडल पा मुल पाहाय अंदर का दुख है जैसे एक बुद्धिमान है व्यक्ती ब्राह्मण है विद्वान हैका बच्चा स्कूल जाता व पढ लिख के विद्वान होता उपके पास पैसे भे टूशन फीस भी भर सकताय खाने सुविधा सारी सुविधा एक गरीब का बच्चा आहेम खरीदने पैसे नाही आहे टूशन फीस भरणे के पैसे नाही आहे अबसका बेचारा बिचारा दुखी होता राहता काही स्कूल जाता पडणे मी जाता जे दुखी होता राहता ऐसे वृक्ष अंदर से दुखी होता की मग उन्नती नहीं कर पा रहा। ये आंतरिक सोधो की अनुभूत स्वीकार की महर्षी मनुने बाहेर वॉली नाही की इलिये भगवानने ॲसा बना हमारा खाना पीनाल जाय अगर वृक्ष फल भी खाय दाल सब्जी भी नहीं खाय तो क्या खाय पत्थर <laughs> खाके जी नहीं सकते <laughs> खायगे क्या गाय बकरी तो वैसे मना करते वो मत खाओ. पत्थर खाक जी नहीं सकते भाई कुठतो दे खाने जियंगे कॅसे भगवान ने एक बीच की चीज बनाई की मनुष्यको खा भी विंसक ना बने वृत्ती खराब भी ना हो साधना करले मो मोक्ष मे चला इलि बढिया चीज बनायी अरे भगवान बहुत बुद्धिमान हमारी समज छोटी आहे समज मी आता व्हो बहुत इंटेलिजेट है ऐसी बढ़िया बढ़िया सिस्टम बनाता है उसके सिस्टम सारे परफेक्ट होते हैं हम दिमाग लगाएंगे तो शायद थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा समझ में आएगा मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि जो मशा है उसका मोक्ष नहीं हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता मोक्ष की बात क्या उसको तो इंसान का जन्म मिलना भी कठिन <laughs> जो लोग मांस खा रहे हैं आज भेड़ बकरी गायब मार के खाते हैं उनको तो अगला जन्म मनुष्य का भी नहीं मिलेगा वो तो क्या पेड बनेंगे, गधे बनेंगे, घोडे बनेंगे, वेल मछली बनेंगे, शेर भेडिया बनेंगे, क्या बनेंगे? भगवान जाने उनको मनुष्य तो बहुत ऊची बात है ठीक आहे जी चलिए विराम देते बोल ओ